पत्रावली 323 श्रीमती ओली बुल को लिखित आलम बाज़ार मठ कलकत्ता 25 फरवरी अठारह सौ सन्तानवे प्रिय श्रीमती बुल भारत के दुर्भिक्ष निवारण के लिए शारदानंद ने 20 पाउंड भेजे हैं किंतु इस समय उसके घर में ही दुर्भिक्ष है अतः पुरानी कहावत के अनुसार पहले उसी को दूर करना मैंने अपना कर्तव्य समझा इसलिए उस धन का प्रयोग उसी रूप से किया गया है जुलूस बाजे गाजे तथा स्वागत समारोहों के मारे जैसा कि लोग कहते हैं मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है इन सब से मैं मृत प्राय हो चुका हूँ जन्मोत्सव समाप्त होते ही मैं पहाड़ की ओर भागना चाहता हूँ कैम्ब्रिज सम्मेलन तथा ब्रुकलिन नैतिक समिति की ओर से मुझे एक एक मानपत्र प्राप्त हुआ है डॉक्टर जेन्स ने न्यूयॉर्क वेदांत एसोसिएशन के जिस मानपत्र का उल्लेख किया है वह अभी तक नहीं आया है डॉक्टर जेन्स का एक पत्र और भी आया है जिसमें उन्होंने आप लोगों के सम्मेलन के अनुरूप भारत में भी कार्य करने का परामर्श दिया है किंतु इन बातों की ओर ध्यान देना मेरे लिए प्रायः असंभव है मैं इतना अधिक थका हुआ हूँ कि यदि मुझे विश्राम न मिले तो अगले छः माह तक मैं जीवित रह सकूंगा भी या नहीं इसमें कुछ संदेह है इस समय मुझे दो केंद्र खोलने हैं एक कलकत्ते में तथा दूसरा मद्रास में मद्रासियों में गंभीरता अधिक है और वे लोग ईमानदार भी खूब हैं और मेरा यह विश्वास है कि मद्रास से ही वे लोग आवश्यक धन एकत्र कर लेंगे कलकत्ते के लोग खासकर अभिजाती वर्ग के लोग अधिकांश देशभक्ति के क्षेत्र में ही उत्साही हैं और उनकी सहानुभूति कभी कार्य में परिणत नहीं होगी दूसरी ओर इस देश में ईर्ष्यालु तथा निष्ठुर प्रकृति के लोगों की संख्या अत्यंत अधिक है जो मेरे तमाम कार्यों को तहस नहस कर धूल में मिलाने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे आप तो यह अच्छी तरह से जानती हैं कि बाधा जितनी अधिक होती है मेरे अंदर की भावना भी उतनी ही बलवती हो उठती है सन्यासियों तथा महिलाओं के लिए पृथक पृथक एक एक केंद्र स्थापित करने के पूर्व ही यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे जीवन का व्रत असमाप्त ही रह जाएगा मुझे इंग्लैंड से 500 पाउंड तथा श्री स्टडी से 500 पाउंड के लगभग प्राप्त हुए हैं उसके साथ आपके दिए हुए धन को जोड़ने से मुझे विश्वास है कि मैं दोनों केंद्रों का कार्य प्रारंभ कर सकूँगा अतः उचित प्रतीत होता है कि आप यथासंभव शीघ्र अपना रुपया भेज दें सबसे सुरक्षित उपाय यह है कि अमेरिका की किसी बैंक में आप अपने तथा मेरे संयुक्त नाम से रुपया जमा कर दें जिससे हम में से कोई भी उसे निकाल सके यदि रुपया निकालने के पूर्व ही मेरी मृत्यु हो जाए तो आप संपूर्ण रुपयों को निकालकर मेरी अभिलाषा के अनुसार व्यय कर सकेंगी इससे मेरी मृत्यु के बाद मेरे बंधु बांधवों में से कोई भी उस धन को लेकर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे इंग्लैंड का रुपया भी उसी प्रकार मेरे तथा श्री स्टडी के नाम से बैंक में जमा किया जा चुका है शारदानंद को मेरा प्यार कहना तथा आप भी मेरी असीम प्यार तथा चिर कृतज्ञता ग्रहण करें आपका विवेकानंद